समाधिकोगि तो नो यम तस्वादित करविकल समाधिक इच्छा वाला पुरुष को योगी को व्यवस्था तो में प्राप्त हुए सुख का आस्वादन नहीं करनी चाहिए कि समाधि यद सुखम उत्पन्ित है दो नंबर टिप्पणी साफ करते हैं समाज स्याम मने समाधि संपत्तो संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होने पर सविकल्प समाधि की प्राप्ति होने के बाद निर्विकल्प समाधि की यदि आप इच्छा करते हैं तो समाधि समाधि में उत्पन्न सुख के प्रति तद तो विषया विलासा मनो निरोधव्याम उस सुख सुखा विषया विलासा से भी मन को रोकना ही चाहिए नहीं तो आप हाँ वहीं रह जाएंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे उसी के यहाँ पर कार्य समझाते कह रहे हैं तत्र निसंग एकी कुर्यात् सुखम तवे उस निश्चल समाधि के में काल में निर्विकल समाधि की इच्छा रखने वाला योगी को सुख नास्वादित सुख में आस्वादन सुख की जो कामना सुख की इच्छा सुख में रति प्रेम नहीं करनी चाहिए निसंग प्रज्ञा भवे कैसे रहना चाहिए बल्कि विवेक बुद्धि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उसमें भी मिथ्या करते हुए निश्चलम निश्चल चित्तम फिर किसी काम चित्त बाहर जावे तो उसे क्या करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक निश्चल तथा समाहित कर देनी चाहिए प्रयत्न दो तो दोनों क्या करना है करन समाहित कर देना चाहिए इस पर टिप्पण कार कर परम सुख व्यंज के तत्र समाधो सुखम ना लगता तो है सुख व्यक्त हो रखा है फिर भी समाज में विव्यक्त सुख का आस्वादन न करे महत्व समाध और सुखमेप रूपा प्रज्ञा क्योंकि यह जो महान सुख अनुभव हो रहा है समाधि में वह मैं मेरे द्वारा अनुभव किया जा रहा है यह भी प्रज्ञा है सुखासवाद वो जो सुखास्वाद वह भी सविकल्प है समाधि विरोधित वो अभी निर्विकल समाधि का विरोधी होने से तन्न अमल तुया हम सुखी कि सुख से आस्वाद रूपा वृत्तिम न क्या मैंने इतने काल तक मैं सुख पूर्वक समाधि में बैठा हुआ था ऐसा उस सुख के आस्वाद रूपा वृत्ति को भी होने नहीं देना समाधि भंग प्रसंगा यदि तो वृत्ति पे पैदा हो जाएगी तो समाधि भंग हो जाएगा क्या करना है फिर किंतु जो यदलब हुआ अनुभूति हुई उस सुख को अविद्या से परिकल्पित है ऐसी भावना रूपी प्रज्ञा के द्वारा निसंग्रह सर्व सुखी शुभवेद सर्व होकर रहना चाहिए प्रज्ञा से, माने यह अविद्या ऐसे प्रज्ञा से सह संगम जो थी, उसके साथ जो संग आसक्ति प्रेमता रतिता, उसे त्याग देना चाहिए को रोकनी चाहिए न तो स्वरूप सुखम अपनी चित्ते स्वभाव प्राप्त स्वरूप है आपका चित्त द्वारा विषय रूपेण अनुभव करने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए स्वभाव प्राप्त है तरकता उसको तो कोई निशे नहीं कर सकता एवं सर्वतो निवर्तीवृत्ति करके निश्चलाम प्रयत्नवशन कृत चित प्रयत्नवश के करके निश्चल स्वभावता को लेकर के विषया की ओर दौड़ता उसको उसको बाहर जाता निश्चलम एक ही कुरियात समय ब्रह्मणि एकता में सम्रम उस में उसको स्थापित कर देना चाहिए समाहित करनी चाहिए ये इस कार्य का कारण है भाष्यार्थ क्या कहते नास नाग नहीं कर देना उस सुख में प्रेम नहीं करना चाहिए खत्म तरी फिर कैसे करना चाहिए निस निस संग रहित तो, स्प्रहित तो, उस सुख के प्रति भी स्प्रह आसक्ति से रहित तो होना कैसे हो जाएगा ऐसे क्या प्रज्ञा प्रज्ञा करो प्रज्ञा से क्या लेना बुद्धिया कहना कैसी बुद्धि करनी है यद सु, यद जो सुख उपलब्ध हो रहा है समाधि काल में वह भी अविद्या परिकल्पित है मिथ्या ही है ऐसी विशेष भावना करनी चाहिए उसका नाम प्रज्ञा सुख रागत नि उस सुख में भी विद्यमा उत्पन्न हो रही। जो राग है उसको भी निग्रह कर लेना चाहिए ये इसका यदा सुख निवृत्तम राग से निवृत्त होकर आप निश्चल भाव में रह रहे हैं फिर लेकिन वासना के से क्या हुआ निश्चर भी निर्गचित भगवती चित्तम के जो है फिर भी तो पर सुना के कारण से स्वभाव के वजह से यथोक्त सुख राग निमित्त तो, जो उपाय राग निमित्त सुख रागया सुख का उपाय साधन उसकी राग के निमित्त से वापस जब बाहर जाने लग जाए तो तथा तथा नियम तब हर बार जब जब बाहर जाने की चेष्टा करे तब तब पाप उसे नियमन करके उक्त उपाय उक्त उपाय क्या था अभ्यास हो कोई राग्याय इसके द्वारा आत्म एवं एक ही कुरिया प्रयत्तः अपने आत्मा में ही इस चित्र को प्रयत्न पूर्वक समाहित कर देनी चाहिए चित सत्ता मात्र में कहने का चित चित को चित्त स्वरूप मात्र सत्ता मात्र में जो स्थापित करना है आपान करना है उसके में निर्णय रखना है मेरा अपना कोई सत्ता ही नहीं है जो चित्त की सत्ता है वही शुद्ध चैतनी की सत्ता है और शुद्ध चैतनी सत्ता से यह सत्ता वोतर सत्ता की अनुभूति कर रहा है ऐसा ही उसका निरंतर चिंतन में लगा के रखना है लेकिन कब पता है कैसा पता चलेगा कि हमारा मन स्थिति में पहुंच गया है यह चित्त यह अंतकरण स्थिति का अनुभव कर रहा है निर्विकल समाधि है परमानंद जो जीवन मुक्त अवस्था ब्रह्म ज्ञानानुभूति हो रही है अप्रोक्षानुभूति हो रही है या कैसे पता चलेगा वो वर्णन कर रहे हैं इस चित्तम कदा पुनृत ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्माप्त चित्त हो जाता है या कैसा पता चलेगा न लीयते निक्षिप्य मनाभास निष्पन्न ब्रह्म त उक्त पाए से उक्त पायों से निगरी चित्त जब सु में लीन न होवे और फिर विषयों में ही विक्षिप्त न होवे दोबारा विषयों में विक्षिप्त न होवे निवास दीपक के समान निवात स्थान में स्थित तो। दीपक समान कैसे वहां पर निंगते सुपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्तो निंगते सुपमा स्मृता कोई अनिंगन अभाव है निश्चल है। है। है चित्त उस समय चित्त क्या हो गया ब्रह्म निष्पन्न ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ऐसा समझो ये अमावस्या का अधिष्ठान जो हम लोग बोलते हैं ना बार बार चंद्रमा का यही है उस समय यह भी नहीं है कि चंद्रमा बादलों से छिप गया हो जैसे निद्रा में आप छिप जाते हैं ऐसा भी नहीं है और न चंद्रमा आपको बाकी पूर्णिमा जैसे दिखाई दे रहा हो वैसे विषयों को प्रकाशन कर रहा है ऐसी बात भी नहीं है और अनिंगनम चलायमान भी नहीं है निश्चल है और अनाभासम किसी विशिष्ट विषयादि कल्पित विषयादि को प्रकाशित नहीं कर रहा उस समय जैसा व चंद्रमा का दिन सूर्य से ही अध्ययन को प्राप्त हो गया ही माना जाता है सूर्य आकारा प्राप्त हो गया उसी प्रकार यहां पर भी समझो इस बड़ा पर परिप्पणी रुभांशिकार बहुत संक्षेप बोल रहे हैं यहां पर यदि तो जब विस्तार होना चाहिए था तो टिप्पणी करो पूरा कर देते न लिएवती वह स्तब्ध भी नहीं है और लीन भी नहीं है क्योंकि की लयशन भाव से समम न चिक्षे और न शब्दाद्या आकार वृत्ति मन शब्दाद्या को प्राप्त नहीं होता ना सुख मसवा समाय सुख का भी आस्वादन नहीं करता राजसत्व साम्य उपलक्षणात ये उपलक्षण के साथ आस्वादन को भी विक्षेपी कार्य सदृशता है पूर्व पार्थक्य निर्देश तो पैतृक फिर पहले आपने चार अलग प्रतिबंधक बोला फिर आप तीन प्रतिबंध प्रत्त में विभक्त कर रहे हो फिर उसको भी दो में कर दिया तामस और राजबंधक करके क्यों कर रहे हो संकोच था कहते पहले पृथ्वी निर्देश किया था कि इस कौन से मंद अधिकारी को प्रत्येक प्रतिबंध के लिए अलग अलग अलग, अलग प्रयत्न करना चाहिए ये बात समझाने के लिए हमने कहा था न तो एक प्रयत्न इतरो एक प्रयत्न से ही अन्य भी नष्ट हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है कि प्रयत्न ना यदि प्रमुख इसलिए क्या प्रत्येक के लिए करना है सत्यम का कार्य है ना सारी घट नष्ट हो जाएंगे सब रज कार्य रज बना सब इकट्ठा हो जाएगा ऐसा जो है कोई सोचने करके प्रमाद ना करें इसीलिए जान बुझ के मन बुद्धि वालों को बोधार्थम बोध कराने के लिए पृथक पृथक निर्देश किया और पृथक पृथक उनका उपाय भी बता दिया वास्तव में चार है चार से तीन तीन से दो में ही पहुंच जाएगा एवं लय कषायाद्यां चल चल और कसाय विक्षेप और स्वाद इन सब से रहित तो चित्तम अनिंगन ऐसे चित्त है वो अनिंगन अवस्था स्वाद लयाभिमुख्य रूपम इंगन अनिंगन लयान वात में विद्यमान वायु चलता हो ऐसे दीपक रोज क्या होगा उसके लो हिलते रहेगा चलायमान रहता है उसी प्रकार लय और लय की उसको हम क्या रहते हैं युक्त चित है तो मनिंगनम दीपकल्पम में के है। किसी भी विषयाकार से आभाषित भी नहीं होता कषाय सुखास्वादेप कषाय और सुखास्वाद को लय और विक्षेप भाव करता हुआ दो ही बात को ले लिया सीधे यदा दोष चतुष्टय देखो चतुष्ट इस प्रकार से दोष चतुष्टय और आमकार क्या करें प्रतिबंध तीन प्रकार विधुर उसको चार को तीन में कर लिया और टिप्पण कार नहीं पहले क्या कर दिया उसको दो में कर दिया तामस में और राजस्व तामस में दो को ले लिया राज में दो लय और स्तब्ध भाव कसाय को लय और कसाय को ले लिया तामस में और सुखाशवादन और ले लियास में, में तीन में लिया। रही ऐसा कर लो ले रहे चार को दोपन्न समम ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्त ब्रह्माप्त हो जाता है ये इसका कार्य का अर्थ है भाष्य रूपा निगृहित चित्तम यदा सुषित लिये रोगपायों दो से निग्रहित जो चित्त है जब सुषुप्ति में लय को प्राप्त नहीं होता नब पुनर्विशेष विक्षिप्त है और पुनः विषयों में विक्षिप्त भी नहीं होता निग्रहिता विषयों से विमुखी करता हूं विमुख कर दिया गया तो विषयों से विमुख कर दिया तो क्या होता आदमी सोचा नहीं लगता तो ना आदमी को क्या करो ध्यान करो का मतलब क्या विषयों से विमुख हो जाओ प्रत्यार नहीं सिखाया जा जाता विषय से विमुक्त होना और जब विषयों से मुख्य हो गए प्रत्यार के माध्यम से धारणा में क्या होगा अभिष्ट विषय में आपको बुद्धि लग गया और जिस विषय में आपने बुद्धि लग उसको लगातार चलाई और ध्यान हो गया जब ये होने लगता है तब तो क्या होता है धीरे धीरे सोने ही लग जाते प्रत्यार हुआ धारणा होने से पहले ही आदमी नींद में चला जाता अधिकतर स्थिति हो जाती ले है लेकिन ऐसा न होना ये की ब्राह्मी अवस्था है न निद्रा पारवशी न कारण प्राप्त होती मन निद्रा में आकर के कारण भाव को प्राप्त तो नहीं होता अनिंगनम आचलना निवाद प्रदीप कल्प अनिंगनम क्या है अचलता निवाद प्रदीप के समान समझा अनाभासम न के चित कल विषय भावे न अवभाषे किसी भी कल्पित विषय भाव को लेकर के प्रकाशित भी अवभासित भी नहीं होता तो इस प्रकार के अनाभा की अवस्था को ग्रहण करें विषयाकारेण चित्त का, चित का परिणाम नहीं हो रहा है यदा एवं लक्षण चित्तम जिस जब इस प्रकार का मन ब्रमाकारेण एवं लक्षण चित्तम यदा संपदित जब इस प्रकार का संपादन हो गया निष्पन्नं ब्रह्म चित्तं ब्रह्मस्पूर्ण निष्पन्न चित्त प्रसिद्ध हो गया चाह? स्थित हो चित्त है चित्त अभिनिष्पन्न हो जाता है अभिनिष्पे आविर्भवती अभिवेचित अभिव्यक्त होता है उसको ही अनेक विशेषणों के द्वारा समझाया जा रहा है देखिए उस समय ब्रह्म स्वरूप से यह चित कैसा अभिव्यक्त रहता है उन्हीं विशेषणों से विशिष्ट करके समझाया जा रहा है स्वस्थम शांतम से निर्वाणम अखत्यम सुखम उत्तम अजमेन ज्ञे न सर्वज्ञ ब्रह्म तत्वदर्शी पुरुष उस प्रतीत होने वाले आनंद को लेकर के कैसा रहता है वो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है वो स्वस्थ है शारीरिक स्वास्थ्य नहीं यही विषय शरीर क्या सड़ रहा है गल रहा है कुछ भी हो रहा है वो अपने स्वरूप में मस्त है वो शरीर से कोई लेन नहीं रहता है ही नहीं शरीर में अत शारीरिक दर से शारीरिक किसी प्रकार के पीड़ा रोग आदि इससे कोई लेन नहीं है उन सबका भी साक्षी होकर अलग हो जाता है शांत रहता है शरीर का रोग आदि उद्विघ्न भी नहीं होता बाह्य चीजों से दूर शरीर से भी वह किसी प्रकार से उद्विघ्न नहीं होता स्वनिर्वाण और कैसा है कैवल्य से युक्त निर्वाण, भावेन सा, सा निर्वाण, निर्वाण भाव सह विद्युत स निर्वाणम निर्वाण भाव सिद्ध है निर्वृत्ति निर्वाण कैवल्य है उसके हो गया उसको निष्पत्ति निर्वाणम कैवल्या दुख का संभेद तेना सह वर्दित तथा दुख का संभिन्न उस समय में किसी भी प्रकार से नहीं रहता ऐसा चीज विशेषण कथन नहीं है नहीं तो करोगत्याल समाज की वास्तविक को हम विशेषणों से विशेष कर भले समझाने कोशिश कर रहे हैं वास्तव में वो कथन करने योग्य ही नहीं क्यों? का है क्यों उत्तम सुखम निर्दिशेष स्वरूप है ज्ञान के तरह अजन्मा भ्रम को अभिन्न करके वह अनुभव करता और सर्वज्ञ सभी का संपूर्ण ब्रह्मांड का ही साक्ष्य रूप अपने आप को स्थित अनुभव करता है वेदांत ज्ञे चाजम्तर ज्ञे यही अज है भाष्युखम आत्मसत अनुबोध लक्षण पारमार्थिक सुख है वो तो क्या है आपद सत्यम एक वेदांत शास्त्र आचार उपदेश के पश्चात हुए बोध लक्षण अनुभूति रूपा जो है वह कैसा होता है स्वस्थम स्वात्म स्थित स्वस्थम स्वस्थ स्वस्थम अपने आपको स्वस्थ करते शांत सर्व अनर्थोपम रूपम संपूर्ण अनर्थों का उपशम स्वरूप है निर्वाण निवृत्तिर्वाण जो सतविक लक्ष्य सिद्धि का नाम निर्वाण लक्ष्यता केवल भाव कवल्यो उसके सहित स्थित होने का नाम ही सह कल्य सह वर्तते इत्यर्था वर्त निर्वाण निर्वाण के सहित कैवल्य सहित स्थित होने का नाम ही स निर्वाण है तक न शक्य कथय वास्तव में उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता शस्त्र सूर्यपद उत्तर कहा ना कि एक हजार सूर्य एक साथ जग जावे तो कितनी प्रकाश होती एक साथ अब एक सूर्य ये प्रचंडता को सहन नहीं कर पाता प्रकाश को देख नहीं सकता तो हजारों सूर्य इकट्ठे हो जाए जब जैसा प्रकाश होता है वैसा प्रकाश जीव लक्षण का है उसका क्या कथन कर सकते हैं उसी कोई उपमा ही नहीं है उपमा कोई भी नहीं चल सकता वहां अत्यंत असाधारण विषय क्योंकि क्यों अत्यंत साधारण है लोकोत्तर स्वरूप जिन लोगों का विषय ही नहीं है वो तो कैसा उसका वर्णन हो सकेगा सुखम उत्तम निर्दिशन तोगी प्रत्यक्ष देव निर्दिषय सुख है अपरिचन्न सुख है केवल योगी ही प्रत्यक्ष कर सकता है सभी नहीं कर सकते हैं न कभी उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा वह ब्रह्म है घटाद विषय ज्ञान उत्पन्न होता है यथा जनमत न तथा तो ब्रह्मस्वरूप ज्ञान ब्रह्मस्वरूप ज्ञान जो होता ना विषय विषय ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है वैसा नहीं होता है ये इसका तात्पर्य है तीन नंबर टेपल स्पष्ट कर दिया अजेन अनुत्पन्न ज्ञेन ईश्वर अज ब्रह्मा अभिन्न ज्ञान स्वरूप के द्वारा अव्यतिरिक्त होता स्वेन सर्वज्ञ रूपेण सर्वज्ञं सर्वज्ञ ब्रह्म जो सर्वज्ञ रूप सर्वंच कर चुके हैं इसे दोबारा तो नहीं बोल रहे हैं ऐसा जो सर्व होता हुआ सर्व मिथ्याण भाषित होता हुआ वह ज्ञान रूप होने से ब्रह्मही ब्रह्मही तारस ब्रह्म परिचित्रमसा ब्रह्मविता लोग कथन करते हैं माने ब्रह्मा ज्ञान आनंद सुख ये सब अभेदाची सब प्रयाची हो जाता है एक ही का अनेक शब्दों से कथन किया जा रहा है कौन कथन कर सकते ब्रह्मविता लोग ही कथन करते हैं अविश्व तृतीय खंड यादव प्रकरण था इसका अंतिम कार्य कारण कर रहे हैं उक्ता न उपाय नाम परमारती अद्वैत प्रश्न उठता है कुछ लोगों को भी सत्य का दिया ना यदि उपाय भी सत्य रूपे भी सत्य दोनों ही सत्य है तो अद्वैत हो जाएगा उपाय भी सत्य है और रूपे भी सत्य है तो दो सत्य हो गया तो अद्वैत कहाँ रह गया अन्य तद अप्रमिति और यदि उपाय और उपाय सत्य ना हो तो रूपये का ज्ञान कैसे होगा ज्ञान ही नहीं हो पाएगा इसे उपायों को मानना तो पड़ेगा ही जो उपाय को मानोगे तो सत्य भी मान लेना पड़ेगा और सत्य मान लोगे, तो फिर द्वित हो जाएगा द्वित नहीं रह जाएगा मानो तो असत्य वस्तु से कैसे आप लक्ष्य को ज्ञान कर लोगे ऐसे डालकर पूर्व पक्षी का आशंका का जवाब देता हुए कार्य हो रहे हैं न कशित जायते जीव संभव नीत एक तदुत्तम सत्यम ये किंचन न जायते वास्तव है जीव पैदा ही नहीं हुआ ना आप सोच रहे हैं हम कैसे इससे जानेंगे उपाय की जरूरत है ये जरूरत है सब मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए है वास्तव में कश्चि जीवो नाम वस्तु न जाते अस्य संभव न विद्य कोई जीव अब तक उत्पन्नी नहीं हुआ है नहीं होता है न हुआ है न होगा और इसका कोई संभव मन कारण संभव संभव और इस जीव का कोई कारण ढूंढो तो कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से पैदा हो जाएगा जीव इसका कोई कारण भी नहीं है अश्य मैंने जीव से असंभव कारण कारण तक ए तक वह यह जो ब्रह्म है वही परमोत्कृष्ट सत्य स्वरूप है इसमें कोई भी वस्तु न कोई भी वस्तु अणमात्र उत्पन्न नहीं होता है वही सर्वोत्तम सत्य है इसलिए उपायों में सत्यता कह भी दोगे ना वह सब गौण सत्य है परमोत्कृष्ट सत्यता है ब्रह्म में ही बाकी सभी में जो सत्यता कही जाती है वो सापेक्ष सत्यता है इसलिए ब्रह्म में भी सत्य से सत्यम कर दिया सत्य का भी वो सत्य जिनको हम सत्य करके पकड़ रहे थे पहले उपायों को उसी जब उपये प्राप्त कर जाओगे तब असली सत्य उसमें रह जाता है उपायों की सत्यता आप अपने आप छोड़ देते हैं जैसे नौका से चल रहे हैं नौका ये सब कुछ आपके लिए जब तक आप पार नहीं पहुंचेंगे पार पहुंच गए तो पार ही आपके लिए सब कुछ रह जाता है नौ का आपके लिए कुछ भी नहीं है एक क्षण में चुपचाप छोड़ छाड़ करके बिना पीछे घूम के देखते ही भी नहीं उसको चले जाते हैं ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद कौन ट्रेन को देखते रहेगा आपका मंजिल पहुंच गया आ धड़ाधड़ उतरेंगे और आपको लेने के लिए कौन है वो देखेंगे ना दूसरा टैक्सी स्टैंड कहां जाना है तो बड़पट भाग जाएंगे वो घूमके एक बार देखेंगे आप कभी देखते ही अरे है आपकी मोह में हमदा किंचित है अपना कार अपना स्कूटर तब तो भाई उसको थोड़ा देखेंगे थोड़े वो पूछा पोछा भी लगा देंगे नहीं नहीं कौन देखता है क्यों मोह है ना उसमें नहीं तो वास्तव में साधन में आपका किसी प्रकार का भी आसक्ति न होने दे तो, से तो भी नहीं रह जाता है और जा लक्ष्य प्राप्त हुआ उसी में वास्तविक हो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ रहा है सर्वोपेम मनोनिग्रह आदि मृलोहादिवत सृष्टि रूपासना चाहता परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति तेरा न परमार्थ सत्या बहुत जबरदस्त पंक्ति ये बाश साफ साफ कहते हैं कि जो कुछ भी हमने आपको बताया है अभी तक मनोनिग्रह आदि विभिन्न प्रकार के उपायों वर्ण का वर्णन किया वह सब कुछ मृतिका लोह इत्यादि के समान सृष्टि समझो मृतिका से उत्पन्न सृष्टि घटपट आदि के समान लोह से उत्पन्न अन्य जो नगर कृतन आदि सृष्टि के समान ही समझना और उपासना चुकता उपासना भी हमने कहा है जो वे सब परमार्थ स्वरूप स्वरूप प्रतिपत्ति उपायत्वेना परमार्थ स्वरूप के प्रतिपत्ति ज्ञान की अनुभूति का उपाय रूपण जो कुछ भी हमने कहा था न परमार्थ सत्या उनमें किसी में भी पारमार्थिक सत्यत्व तो नहीं है न परमार्थ सत्या पारमार्थिक सत्य क्या है परमार्थ सत्यंतु तो न कचिज जाय दे जीव करोक्ता नोत्पति क्या प्रकार वास्तविक कोई जीव नाम का चीज ना पैदा हुआ है कभी न होगा न पैदा है कोई कर्ता भोक्ता इत्यादि नाम किसी भी प्रकार से कचिद न उत्पत्ति अतः स्वभाव तो अजस्क आत्मन क्यों ऐसा है य तो न उत्पत्ति जिसमें है ही नहीं तो उत्पन्न क्या होएगा जो आस्ती करके ग्रहण करोगे तब ना उसका उत्पत्ति विचार होएगा है ही नहीं वो इसे उत्पन्न नहीं होता इसे जो स्वभाव अज है उत्पन्न नहीं है अस्य एकस्य आत्मा ऐसा जो एक में अदित ब्रह्म आत्मा का संभव मने कारण मुख्य न विदेते संभव थी थी कर लेना जिससे उत्पन्न होता है उस कारण का नाम संभव कोई कारण भी नहीं है नास्ती। जिस ना जिसने कोई कारण भी नहीं है तो उत्पन्न नहीं कश्य जीव न जाए इसलिए उपायों में व्यावारी तो तो सतुत् माननी चाहिए आमगिरी काला पंक्ति तेजाम अपर कथम अद्वैतना व्यावरिक सत्या के को भी उस परम परमात्मा का का ज्ञान पर सा उपाय न्यावहारिक सत्यत्व पार्क सत्यत्म कि सियात क्योंकि भाई उपायों में व्यवहार सत्यत्व के द्वारा ही पार्मी स्वीकार किया जाए नहीं परमार्थ सत्य परमा में ब्रह्म में ही है साधनों में नहीं पूर्वेशु पूर्व उपाय पूर्वेशु पूर्व उपाय पूर्व ग्रंथेश पूर्व कारिकाओ में आठ नंबर टिप्पणी से उनमें जो कहा उपाय नाम सत्यानाम उपाय तो सत्यों का भी सत्य है ने सत्य प्रतिपत्ति सत्य जो पारं सत्य के ज्ञान का उपाय होने से उनको भी सत्य कह दिया दिल्ली को प्राप्त होने के लिए जो साधन रोड को भी दिल्ली रोड गा देते हैं आप या हरिद्वार रोड हरिद्वार तक तो पहुंचने का जो साधन वाला सड़क भी हरिद्वार रेलवे उसमें इसलिए कहते हैं आ सत्यों का भी एक उत्तम सत्यम मैंने पारमार सत्य तो इस भ्रह्म में ही है युपे मैं जिसमिन न कुछ भी आज तक अणुमात्रा ही नहीं हुआ है आज तक अभी तक अभी कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ और हम लोग पूछते हैं वह जन्म स्थान क्या है तुम्हारा तुम्हारा पैदा हर स्थान बताओ कुंडली दे दे और टाइम और तारीख दे दिया स्थान नहीं दिया तो पूछते जन्म स्थान का और जगत भी एक तरफ का है पारमार्थिक देव उस पारमार्थिक स्थिति में रहने वाला कोई पूछेगा क्या कैसे पूछ सकता है वो पूछेगा तो व्यवहार दृष्टिकोण से उसको भी पूछना पड़ेगा को और कोई रास्ता ही नहीं आदर्श व्यवहार के लिए आपने प्रेरणा दिया आदश व्यवहार में तो स्थान रूपा ज्ञान के अभाव में व्यवहार नहीं संभव है तीसरे व्यवहार दृष्टिकोण से वो भी पूछ सकता है नहीं तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म जो है कैसे पूछेगा से पूछेगा जगत से पता नहीं हुआ न शरीर है न साधन है न कुछ भी नहीं सब कुछ अविद्या की महिमा है ऐसा व्यवहारिक की सत्ता को लेकर के जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए कहना पड़ता है ऐसा ही है इस प्रकार तृतीय प्रकरण जो अद्वैत प्रकरण पूरा हो गया इस तरह से कारिकाएं और बारह प्रसिद्ध मंत्र पूरे हो गए अब अंतिम सौ कार्यिका इन इन सौ कार्य बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए क्योंकि जब पिछले आयु लगभग वही वही काफी आ जाता है दोबारा आलात शांति प्रकरण बोलते हैं इसको अलात शांति प्रकरण चौथा और अंतिम प्रकरण आरंभ हो रहा है आद्यंत मध्य मंगला ग्रंथा प्रसारण भवन प्रेत्य मंगल आदम मध्य मंगला अंत्य शास्त्राणी प्रथम थे ऐसा महावाष्यकार लिख दिया व्याकरण के में मंगलाचरण आदि में होना चाहिए मंगलाचरण मध्य में होना चाहिए मंगलाचरण अंत में भी होना चाहिए उस दृष्टिकोण से यहाँ मंगलाचरण को लगभग मध्य मान करके क्योंकि एक हुई और बाकी 100 सौ का है लगभग मध्य है इसे यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं प्रत्या आदो ओंकार अंत परदेवता प्रमाणव मध्य भी परदेवता रूपम उपदेषारम प्रणमति आदि में क्या था ओम का उच्चारण हुआ था शुरू में बीच में क्या कर रहे हैं पर अंत में क्या करेंगे परदेवता का को प्रणाम कहेंगे अंत में इसे परदेवता के समान गुरु को प्रणाम बीच मध्य भी परदेवता रूपम उपदेषारम गुरुम प्रणमदी उपदेषा गुरु को प्रणाम किया जा रहा है और इसी बहाने पूर्वोत्तर प्रकरणों का संबंध को भी सिद्ध कर देंगे क्या है? वो भी सारी बात कैसे वो भाष्यकार के पहले अवतरण का लंबा चौड़ा दे रहे हैं ओंकार निर्णय द्वारे न आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत भाई विषय भेद वैद्या सिद्ध नरअ शास्त्र युक्ति साक्षात निर्धारित ओंकार निर्णय के द्वारा पहले के प्रषद मंत्रों को लेकर के माध्यम से प्रतिज्ञा किया गया था अद्वैत का और उसका नाम आगम प्रकम था पहला प्रक्र प्रकरण का सार इतना बोल दिया ओंकार निर्णय द्वारा आगम प्रतिज्ञा दस अद्वैत प्रकम का सार है तब क्या क्या बने द्वितीय प्रकरण क्या है थे से भाई थे उसी अद्वैत को दूसरे प्रकरण में भाई विषय भेदों की द्वारा भी स्थापित कर दिया और तीसरे प्रकरण में पुनर्द्वैत शास्त्र युक्त केवल शास्त्र से हुआ कृपा ने केवल युक्ति से हुआ और तीसरे प्रकरण में अन्य जो परिषद मान अन्नी शाक्त्रों को लेकर के के और युक्ति द्वारा निर्धारण कर दिया जो उस अद्वैत का अंत में क्या किया अंतिम कारिगा तीसरी प्रकरण का अड़तालीसवा जो अंतिम कारिगा थी उसमें आपने कहा था तसद उत्तम अंते इस प्रकार से पूर्व प्रकरण के अंत में जाकर के आपने उपसंहार किया है विरोधा रागद्वेश मिथ्याम और इन पूर्व प्रकरण में हमने ये भी सूचित कर दिया जितने भी दर्शन बाकी है इस अद्वैत दर्शन से भी जितने भी दर्शन है संसार में वो सारा दर्शन मिथ्या दर्शन है यह सूचित कर दिया कैसे क्योंकि वे सब दर्शन कैसा है तस यह, तस यह वह यह जो आगम में कथित पदार्थ क्या अद्वित दर्शन उसका प्रतिपक्ष भूता उसकी विरोधी है यह सब अनाप दृश्य विशेष मिथ्यात्व को स्वीकार न करने से ये प्रतिपक्ष भूत है हमारे पक्ष के लोग जो लोग है जो दृश्य जगत है उस दृश्य विशेष को मिथ्या मानने वाले हमारे पक्ष वाले हैं और उसको मिथ्या न मानने वाले हमारे प्रतिपक्ष होता है कौन है वह वाद लोग द्वैती जितने द्वैतवादी है केवल द्वैतवादी नहीं जितने वैनाशिकाश्चर जितने भी वैनाशिक है बौद्ध जैन चार वगैरह द्वैति से सब विमांसांति न्याय योग सब आगे सब द्वैती में ही है विरोधात और उनका हमने स्थापित कर दिया परस्पर अत्यंत विरोध है उनका परस्पर अत्यंत विरोध है यह हमने पहले ही स्थापित कर दिया है विरोधात्गद्वेश और राग द्वेश क्लेश युक्त भी है वे दर्शन इसलिए वे सब मिथ्यादर्शन सूचितम उनमें मिथ्या दर्शनत्व की सूचना कर सूचित कर दिया गया है और ये जो हमारा है क्लेश बुद्धि रेव सम्य दर्शन क्लेश अनास्पद बुद्धि है यही वास्तव में एकमात्र सम्यक दर्शन है यदि अद्वैत दर्शन स्थूय इस प्रकार से अद्वैत दर्शन को उन दर्शनों की मिथ्यात् कथन के माध्यम से किया गया है। ये निंदा द्वेशान कल्पित मिथ्या के साथ कोई विरोध नहीं होता का से कोई विरोध नहीं है आप रज्जु को सर्वण देखें तो खुश होगा क्या रज्जु या देखेंगे खुश होगा दंड के रूप में देखेंगे खुश होगा ऐसी बात नहीं है एक रूप से, से देखेंगे अतएव विरोध कहा से होगा अत द्वित दर्शनों वालों के साथ अद्वित दृषि का कोई विरोध होता नहीं है फिर क्यों आप चर्चा करते हो खंडन कर क्यों प्रयास करते हो वो तो खंडन मंडन के लिए नहीं है अद्वैत मात्र के लिए हम द्वैतियों का वैनाशिकों का सब का, करने का प्रयास करते हैं वह मुख्य लक्ष्य उसका क्या है अद्वैत दर्शन ताकि हर व्यक्ति अधिकारी अपना लक्ष्य होता अद्वैत की ओर ही आगे बढ़े और कभी भी द्वैत और अन्य दर्शनों में दुराग्रह पूे रहे एकदर्थ यहां हम लोग कथन करते हैं विस्तरेण अन्योन वृद्धत पूर्व प्रकरण में को ही या इस प्रकरण में भी यह पर भी विस्तार रूपेण कथन करेंगे पूर्व में यह संक्ष तो एक सौ कार्यक्रम की बड़ा का प्रकरण है ना ये इस प्रकरण में सारी बात दोबारा उठाकर के विस्तार रूपेण क्या करेंगे अन्य अन्योन ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी होने से असमयत्व दिखा करके उन सकल तत्व दर्शन का के प्रदर्शन के द्वारा हेयत्व प्रदर्शन के माध्यम से उनका प्रतिषेध करके अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंहतव्या तो अद्वित दर्शनगा सिद्धि को उपसंहार करना चाहिए इस दृष्टिकोण से आवित न्याय कि अलात शांति आवित न्याय के द्वारा दर्शन की सिद्धि की उपसमार करना चाहिए इसी के दृष्टिकोण से अला प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है आवीत न्याय क्या है व्यति व्यतिरिक न्याय कही ना वित्रेक व्याप्ति आदित न्याय को व्यतिरिक न्याय को वित्रेक व्याप्ति को व्यतिरिक व्याप्ति के द्वारा जखन कई बातें ऐसे है। होते हैं अन्य से ग्रीत होने पर भी आप उसके जान बुझे से कहते क्यों बात को दृढ़ करने के लिए। क्या था? पहले पंक्त ज्ञानगिरी यथा यद कृतज्ञ तद अनित्यम जो कृतक है वो अनित्यम सर्वानुभोषित है ना सबको मालूम है जो बनाते हैं वो खराब तो होता है नष्ट तो होता है कब तक तो टिकेगा इति अनित्यत्व अनित्यत्वे थे सर अन्वय व्याप्ति से ही अनवयाद अनवय व्याप्ति से ही जब आपको अनित्यत्व ज्ञान तो हो गया नहीं हुआ हो जाता है ना हो गया फिर भी आप क्या करते हैं यद न अनित्यम न तद जो अनित्य नहीं है वह कृतक भी नहीं है जैसा कौन सा दृष्टान मिलेगा ये आत्मा के अलावा दूसरा चीज तो है ना जो, जो नित्य है, जो अनित्य नहीं है तो मतलब क्या नित्य ये नित्य कृतक नहीं है वो आज है, है ना कृतक नहीं का मतलब क्या सजन नहीं है उन्हें अजन्मा है ऐसे कौन सा होगा एकमात्र वो दृष्टांत बन नहीं सकता आज क्या करना पड़ा अन्य था घटा दी व्याप्ति से उसी सिद्ध करना पड़े कि व्यति विचार निराशित करे उसे निराश करने के लिए कहना पड़ा व्याप्ति निश्चय व्याप्ति का निश्चय करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है अन्य व्याप्ति की दृढ़ता के लिए करना पड़ता है तथा तर्क संभाग दसिया आगम्य अवगत ये से संभावित है आगम से अवगत होने पर भी प्रतिपक्षण प्रपंचन मंत्रेण प्रतिपक्ष भूता वादांतरों का खंडन की का विस्तार से कथन की बिना पाक्षिक असम्य शंका कोई हो सकता है ये अद्वैतवाद में भी कोई आशंका कर सकता है ये भी ठीक नहीं है ऐसे अद्वैत दर्शन में पाक्षिक असम्यत्व की जो आशंका न तत्सिद्धि तब, तब क्या हमें करना पड़ेगा वादातर प्रचेद के द्वारा अद्वित दर्शन में सम्यक्त सिद्ध करना पड़ेगा मानी जाएगी इसके लिए ही अलात शांति दृष्टान्त तो उपलक्षितम आरभ थे प्रकरण अलात शांति का दृष्टान्त उपलक्षित करके इस प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है अलात शांति क्या है कई तो बार बता चुके हैं क्या था आ? आ, एक लोहे के तार में एक कोना में कपड़ा बांध दिया एक जगह पर ना और उसमें ये तो डाल देते हैं आग लगा देते और उसका ऐसा एक दूसरे तार रखते हैं घुमाती है इतना तीसरे घुमाएगा लेकिन आग का चक्र चल रहा आग का चक्र सर्कस में समय दिखाते हैं सिंह घुस जाता है बिल्ली कुत्ता सब आर पार होता है दिखाते हैं वो लोग क्योंकि जब बीच में जाएगा आग लगेगा ही नहीं गर्मी भी नहीं लगेगी जब तेज घुमा दिया आग लपट कहा जा रहा है बाहर की ओर तो भीतर होता है ठंडा रहेगा आराम से आएगा पशु जाएगा बाहर लेकिन वास्तव में गोला है ही नहीं चक्रपुर क्या आग का चक्र भी है ही नहीं तो एक भ्रांति है अग्निचक्र का रातम अग्नि एक कोने में है चक्रूपेणा भ्रांति है ऐसे उस आलाद की शांत कर दो उसको तो क्या बचेगा चक्र रहेगा अग्नि चक्र शांत कर दोगे तो अग्नि चक्र नहीं रहेगा किंतु अग्नि केवल किनारे में एक में अद्वितीय दिखेगा उसी प्रकार जगत चक्र भी है, एक ब्रह्म ही है उस ब्रह्म इस अनंत चक्र पर एक पट अनेक चित्त के समान वह प्रकरण को अब आरम्भ किया जाता है दर्शन संप्रदाय नमस्कार अयम आद्य श्लोक उसमें भी अद्वैत दर्शन के संप्रदाय के कर्ता अद्वैत दर्शन के संप्रदाय कर्ता कौन है कौन है संप्रदाय करता कौने? कौने बताया कई बार याद नहीं रहता नारायण भगवान श्रीमनाराण नारायण भगवान ही है और कोई नहीं मंत्र बोलते भी नारायणम पद्म पद महा गोविंद योगी शिष्य श्री शंकराचार्य मथ पद्म्यम तंत्रोट वार्कार नो नारायण सबसे पहला हमारा गुरु नारायण उसके बाद ब्रह्मा जी नारायणम पद्मी नहीं नारायण तत्पुत्र पराशरंच व्यास। फिर उनका बेटा सुखदेव व्यासम सुखम गौड़ पदम फिर गौड़ पादार्य जब ने कर बनाई फिर इनका चेला गोविंद पादाचार्य उनका चेला, पादाचार, चेला शंकराचार्य उनके जो चार शिष्य लोग ऐसे करते करते हमारे गुरु तक प्रणाम। भाई नारायण भगवान को प्रणाम कैसे प्रणाम करोगे मैं नहीं, नहीं। संप्रदर्ता को अद्वैत स्वरूपेण नमस्कार दिया जाएगा व्यासिव गौड़ महा अद्वैत स्वरूपेण स योह वै त्रम वेद ब्रह्म ही भवती जो कोई व्यक्ति ब्रह्म को जाना वही ब्रह्म हो जाता है तो अलग कहां से रह जाएगा स्मृति के अनुसार ब्रह्म स्वरूप से ही उस गुरु की भी हम प्रणाम कर सकते नमस्कार आदि श्लोक अद्वैत उपदेषा अद्वैत रूप में नमस्कार अद्वैत उपदेषा को अद्वैत रूप से नमस्कार करने योग्य होता है इत्याये आदि श्लोक तात्पर्य को समझना चाहिए आदि श्लोक आरंभ होता है ज्ञान धर्म योगुद्ध तम वंदे द्विपदावर तम वंदे दिवपदरम कहते हैं कि लेकिन ठीक है लेकिन ऐसे आचार्य पूजा करने की क्या जरूरत है कहते आचार्य पूजा ही अभिप्रेता सिद्ध्यता यते शास्त्रारंभे किसी भी शास्त्र के आरंभ में आचार्य का जो पूजा है वो तो क्यों किया जाता है अभिप्रेता सिद्धि के लिए आचार्य पूजा अत्यंत आवश्यक है, आ, है इसे आचार्य मर्चित भूतिका कहा था ना कहा मुंडको प्रसद ग्रंथ में क्या था? ही कहा था एक जगह पर कि भाई आप आचार्य की पूजा करोगे उस निश्चित रूप में आपकी भूति की कामना ईश्वरी की कामना अच्छा की पूर्ति हो जाती है इसके लिए आचार्य पूजा करना अत्यंत आवश्यक है शासक प्रकरण यह शास्त्रम, क्योंकि हम सबको उपदेश देता है यह प्रकरण इसलिए इसको भी शास्त्र कह दिया कैसा है श्लोक देखिए जाने न आकाश कल्पे न आकाश तुल्य ज्ञान के द्वारा आकाश सदृश गगनोपमान धर्म आकाश सदृश जीवों को जिसने जाना है यो जाना उस द्विपदाम वरम द्विपद में दो तो पैरों वाले इन पुरुषों में वरम श्रेष्ठम उत्तम ऐसे जो नारायण भगवान को जिन्या भिन्न जे अभिन्न करता हुआ जो संबुद्ध कर दिया तम वंदे मैं उनकी वंदना करता हूं धर्मों को कैसे कर लिया जैवता अभिन्न ग्रहण कर लिया जिया संबुद्ध और कैसा आकाश कल्पिन ज्ञान जीया संबुद्धा जैवता से अभिन्न आकाशतुल्य ज्ञान के द्वारा आकाशतुल्य ही जीवों को जिसने जान दिया है सब आकाश तुल्य बोल दिया देखो सर्व व्यापक है ज्ञान भी व्यापक है ब्रह्म भी व्यापक है जीव भी व्यापक है ना। व्यापक जो ब्रह्म है उससे अभिन्न करके व्यापक ज्ञान के द्वारा इन व्यापक जीवों को जिसने अनुभव कर लिया है ऐसा परम पुष्प परमात्मा जिसमें नारायण भगवान को हम नमस्कार करते पूरा सर्वव्यापक होना ज्ञान व्यापक है ज्ञान भी व्यापक है ज्ञाता भी व्यापक है शब्द व्यापक इस सब शब्द का ऐसे विशेषण के प्रयोग करते हैं